संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व ब्रह्मा जी का इंद्र से गोलोग और गौों का उत्कर्ष बताना तथा सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान की महिमा के संबंध में वशिष्ठ और परशुराम का संवाद विष्णुजी कहते हैं युधिष्ठिर जो मनुष्य सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन और गोदान करते हैं उन्हें प्रतिदिन अन्नदान और यज्ञ करने का फल मिलता है दही और घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता उन्हें से यज्ञ संपादित होता है इसलिए गौों को यज्ञ का मूल कहते हैं सब प्रकार के दानों में गोदान ही उत्तम दान माना गया है गौ श्रेष्ठ पवित्र तथा परम पावन बताई गई है मनुष्य को अपने शरीर की पुष्टि तथा सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए भी गौों का सेवन करना चाहिए इनका दूध दही और घी सब पापों से मुक्त करने वाला है गोवे इस लोक और परलोक में भी महान तेजो रूप मानी गई है उनसे बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है इस विषय में ब्रह्मा जी और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है पूर्व में दैत्यों के पर होने पर जब इंद्र तीनों लोकों के अधीश्वर हुए तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगी तदनंतर एक दिन ऋषि गंधर्व किन्नर नाग राक्षस देवता असुर सुपर्ण अर्थात पक्षी और प्रजापतिगण ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे इसी समय देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा भगवान गोलोक समस्त देवताओं और लोकपालों के ऊपर क्यों है गौ ने ऐसा कौन सा तप किया है जिससे वे रजोगुण से रहित होकर देवताओं के भी ऊपर आनंद पूर्वक निवास करती हैं। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुम सदा गौं की अवहेलना करते हो। इसे से तुम इनका महात्म नहीं जानते अब मैं तुम्हें का उत्तम प्रभाव और महात्मा बता रहा हूँ सुनो गौं को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप बतलाया गया है इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती है तथा इनके पुत्र बैल खेती के काम आते और तरह तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं जिनसे यज्ञ संपन्न होते और हव्य कव्य का भी काम चलता है उन्हें से दूध दही और घी प्राप्त होते हैं ये गौ बड़े पवित्र होती हैं और बैल भूख प्यास का कष्ट सहन कर अनेकों प्रकार के बोझ ढोते रहते हैं इस प्रकार गो जाति अपने कर्म से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती है उसके व्यवहार में सठता या माया नहीं होती वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती है इसी से ये गांवें हम सब लोगों के ऊपर निवास करती है इंद्र तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह बात बताई कि गाँव देवताओं के भी ऊपर क्यों निवास करती है इसके बिना गांवें वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होने पर ये दूसरों को भी वरदान देती है सुरभि गांव में पुण्य कर्म करने वाली पवित्र और सुलक्षणा होती है वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गई हैं, उसको भी मैं बता रहा हूँ सुनो पहले सतयुग में जब देवता तीनों लोकों पर राज्य करते थे उस समय धर्मपरायण दक्ष कन्या सुरभि बड़े उत्साह के साथ घोर तपस्या में प्रवृत्त हुई कैलाश के रमणी शिखर पर जहाँ देवता और गंधर्व सदा विराजते रहते हैं वह उत्तम योग का आश्रय ले ग्यारह वर्षों तक एक पैर से कल्याणी बहुत प्रसन्न हूँ तुम कोई वर मांगो मैं देने को तैयार हूँ सूर्फी ने कहा भगवान मुझे वर देने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लिए तो सबसे बड़ा वर यही है की आज आप मुझ पर प्रसन्न हो गए जी कहते हैं इंद्र जब ने इस प्रकार कहा तो मैंने उसे उत्तर दिया देवी तुमने लोक का परित्याग करके निष्काम भाव से तप किया है है इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ अब मेरी कृपा से तीनों लोकों के ऊपर तुम्हारा निवास होगा तुम जहाँ वास करोगे उसको गोलोक के नाम से ख्याति होगी तुम्हारी सभी शुभ संताने मनुष्य लोक में प्राणियों के हित का कार्य करती हुई वहां निवास करेंगे तो अपने मन से जिन दिव्य अथवा का चिंतन करोगी वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे तथा सब प्रकार का सुख तुम्हारे लिए सदा तुलब रहेगा इंद्र सुरभि के निवास भूत गोलोक में समस्त कामनाएं पूर्ण होती है वहां मृत्यु बुढ़ापा और अग्नि का जोर नहीं चलता दुर्दैव तथा अशुभ की भी वहां पहुंच नहीं है उस लोक में दिव्य भवन, दिव्य भवन तथा परम सुंदर एवं इच्छा अनुसार विचरने वाले विमान मौजूद हैं ब्रह्मचर्य सत्य इंद्रिय संयम नाना प्रकार के दान पुण्य तीर्थ सेवन बड़ी भारी तपस्या तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ही गोलोक की प्राप्ति हो सकती है इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने ये सारी बातें बताई है अब तुम्हें गवों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए भीष्म जी कहते हैं युधेश्चिर यह कथा सुनने के पश्चात इंद्र सदा गौों की पूजा करने लगे के प्रति उनके मन में विशेष आदर का भाव जागृत हो गया बेटा गौों का यह परम पावन परम पवित्र और अत्यंत उत्तम महात्मा मैंने सब कुछ सब तुम्हें सुना दिया इसका कीर्तन समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है जो सदा पवित्र चित्त होकर यज्ञ और श्राद्ध में हव्य और कव्य अर्पण करते समय ब्राह्मणों को यह प्रसंग सुनाएगा उसका दान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होगा गो भक्त पुरुष जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप्त होती है गौ में भक्ति रखने वाली स्त्रियां भी मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने सब मनुष्यों के लिए विशेषतः धर्म पर दृष्टि रखने वाले नरेशों के लिए परम उत्तम गोदान का वर्णन किया है वेद और उपनिषदों ने भी प्रत्येक कर्म में दक्षिणा का विधान किया है सभी यज्ञों में भूमि गौ और सुवर्ण की दक्षिणा बतलाई गई है इनमें सुवर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है ऐसा श्रुति का वचन है अतः इस विषय को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ सुवर्ण क्या है कब और किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई सुवर्ण का उपादान क्या है इसका देवता कौन है तथा इसके दान का फल क्या है सुवर्ण क्यों उत्तम कहलाता है विद्वान इसके उत्पत्ति का कारण बहुत विस्तृत है मैं अपने अनुभव के अनुसार सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शांतनु जब देहावसान हो गया तो मैं उसका श्राद करने के लिए गंगा द्वार तीर्थ हरिद्वार में गया। वहां कर में बिठा कर मैंने पिता जल दान से लेकर सब कार्य पूर्ण किया एकाग्र चित होकर शास्त्रोक्त विधि से पिंड दान के पहले का सारा कार्य जब समाप्त कर लिया तो विधिवत पिंड दान देना आरंभ किया इतने में ही पिंड के लिए जो कुछ कुछ बिछाए गए थे उन्हें भेद कर एक बड़ी सुंदर बाह बाहर निकली उस विशाल भुजा में आदि अनेकों आभूषण पा रहे थे उसे ऊपर देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ साक्षात मेरे पिता ही पिंड का दान लेने के लिए उपस्थित थे किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधि पर विचार किया तो मेरे मन में सहता यह बात स्मरण हो आई कि मनुष्य के लिए हाथ पर पिंड देने का वेद में विधान नहीं है पितर साक्षात प्रगट होकर कभी मनुष्य के हाथ से मैंने पिता के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हाथ का आदर नहीं किया और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उसकी सूक्ष्म विधि पर ध्यान रखते हुए कुशों पर ही सब पिंडो का दान किया इस प्रकार जब शास्त्र की पद्धति से पिंडदान कर दिया तो मेरे पिता की वह बाह अदृश्य हो गई तदनंतर पितरों ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और बड़े प्रसन्न होकर बोले बेटा हम तुम्हारे शास्त्रीय ज्ञान से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उसके कारण तुम मोहवश धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हो तुमने शास्त्र का प्रमाण मानकर आत्मा धर्म शास्त्र वेद पितृगण ऋषिगण गुरु प्रजापति और ब्रह्मा जी इन सब का मान बढ़ाया है तथा जो धर्म में स्थित है उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया है यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है किंतु अब हमारे कहने से भूमि दान और गोदान के निष्क्रिय रूप से कुछ सुवर्ण दान भी करो ऐसा करने से हम और हमारे सभी पितामह पवित्र हो जाएंगे क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है जो सुवर्ण दान करते हैं वे अपने पहले और पीछे की दस दस पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं इस प्रकार जब पितरों ने कहा तो मेरी नींद खुल गई उस समय इस स्वप्न का स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ फिर मैंने स्वर्ण दान करने का निश्चय किया राजन अब स्वर्ण की उत्पत्ति और उसके दान के महात्म के विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो जो जमदग्नंदन परशुराम जी से संबंध रखने वाला है यह उपाख्यान धन तथा आयु बढ़ाने वाला है पूर्व काल की बात है परशुराम जी ने क्रोध में भरकर 21 बार इस भूमंडल के क्षत्रियों का संघार किया इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी जीत कर उन्होंने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अश्वेध यज्ञ का अनुष्ठान किया उस यज्ञ की सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने बहुत प्रशंसा की है यद्यपि अश्वेध यज्ञ तथा सब प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तेज और कांति को बढ़ाने वाला है तो भी तेजस्वी परशुराम जी ने उसके फल से अपने को पाप मुक्त न कर सके इससे उन्होंने अपने को बहुत समझा और प्रचोद दक्षिणा से संपन्न उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्रज्ञ ऋषियों और देवताओं के पास जाकर पूछा महानुभाव कठोर कर्म करने वाले मनुष्यों को पवित्र करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए परशुराम जी ने जब दया से द्रवित होकर इस प्रकार प्रश्न किया तो वेद शास्त्र के जानने वाले महर्षियों ने कहा राम तुम वेदों के प्रमाण पर विचार करके ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन ब्रह्मषियों से ही अपने को पवित्र करने वाला साधन पूछो वे जो कुछ बतावे उसी का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो तब महातेजस्वी परशुराम जी ने वशिष्ठ नारद अगस्त और कश्यप जी के पास जाकर पूछा वे प्रवरों मैं पवित्र होना चाहता हूं, बताइए किस उपाय से पवित्र हो सकता हूं? इसके लिए मैं किस कर्म का अनुष्ठान करूं अथवा कौन सा दान दूं? यदि आप लोग मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो बताइए मुझे पवित्र करने वाला साधन क्या है ऋषियों ने कहा भ्रगुनंदन हमने सुना है कि पाप करने वाला मनुष्य पृथ्वी गाय और धन दान करने से पवित्र हो जाता है इसके सिवा एक और दान सुनो जो सबसे बढ़कर पावन है वह है सुवर्ण का दान सुवर्ण का आकार बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है उसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है सुना जाता है पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोकों को भस्म करके अपने विर से सुवर्ण को उत्पन्न किया था उसी का दान करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा सारे जगत का मंथन करके जो तेज की राशि प्रकट हुई है वही सुवर्ण है अतः यह सब रत्नों से उत्तम है इसीलिए देवता गंधर्व नाग राक्षस मनुष्य और पिशाच ये सब प्रयत्न पूर्वक सुवर्ण धारण करते हैं जगत में जितनी पवित्र वस्तुएं हैं सुवर्ण उन सब से अधिक पवित्र माना गया है वह भूमि गौ तथा संपूर्ण रत्नों से भी उत्तम है पृथ्वी गौ तथा और जो जो कुछ भी दान किया जाता है उन सबसे बढ़कर सुवर्ण का दान है सुवर्ण अक्षय तथा पावन द्रव्य है तुम उत्तम ब्राह्मणों को सुवर्ण का ही दान करो यही पवित्रता का उत्तम साधन है सब प्रकार की दक्षिणाओं में सुवर्ण देने वाला विधान है जो सुवर्ण का दान करते हैं वे सब कुछ दान करने वाले माने जाते हैं सुवर्ण देने वाले मानव देवता का दान करते हैं क्योंकि अग्नि संपूर्ण देवताओं के स्वरूप है और सुवर्ण अग्नि में है अतः जिसने सुवर्ण का दान किया उसने संपूर्ण देवताओं का ही दान कर दिया इसलिए विद्वान पुरुष सुवर्ण दान से बढ़कर और कोई दान नहीं मानते। दाता जब परम गति को प्राप्त होता है, उस समय उसे में लोक मिलते हैं तथा स्वर्ग लोक में उसका कुबेर के पद पर अभिषेक किया जाता है जो सूर्योदय के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर सुवर्ण का दान करता है वह अपने पाप और दुष्स्वन को नष्ट कर डालता है जो मध्यान्ह में सोना दान करता है उसके भविष्य के पापों का नाश हो जाता है जो व्रत का पालन करते हुए सायं काल में सुवर्ण दान देता है वह वा ब्रह्मा वायु अग्नि और चंद्रमा के लोक में जाता है तथा इंद्र आदि के लोकों में भी उसे सम्मान प्राप्त होता है साथ ही वह इस लोक में यशस्वी एवं पाप रहित होकर आनंद का उपभोग करता है मृत्यु के पश्चात जब वह परलोक में जाता है तो वह अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है कहीं भी उसकी गति का प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुसार जहाँ चाहता है विचरता रहता है स्वर्ण अक्षय द्रव्य है उसका दान करने वाले मनुष्य को पुण्य लोगों से नीचे नहीं आना पड़ता संसार में उसके महान यश का विस्तार होता है तथा वह अनेकों समृद्धशाली लोगों को प्राप्त करता है जो मनुष्य सूर्योदय के समय आग जलाकर किसी व्रत के उद्देश्य से सुवर्ण दान करता है उसकी संपूर्ण कामनाए पूर्ण होती है परशुराम जी इस प्रकार तुम्हें सुवर्ण दान से होने वाले लाभ बतलाए गए अतः अब के, मुनियों के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों को सुवर्ण का दान दिया इसलिए वे सब पापों से छुटकारा पा गए यदि सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान का महात्म सब तुमको सुना दिया अब तुम भी ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दान करो इससे तुम्हें पापों से छुटकारा मिल जाएगा